श्लोक चल रहा है ध्यान देखेंगे असोच्यान अन्वशोच अन्वोच प्रज्ञावादान चाषसेन अन्वशोच तू असोचनी मनुष्य तू अशोचनीय भीष्मण आदि के प्रति शोक करता है या असोचनी है भीष्मि के विषय में शोक करता है भीषम द्रोण शोक करने योग्य नहीं है क्यों का मतलब क्या हुआ सदाचारी होने से है ना सदाचारी होने से ऐसा सदाचारी मर जाए तो कोई शोक करने की बात नहीं है क्यों अपना सुखर्म का पालन करते हुए मरा है सत्कर्म करते हुए मरा है कोई दुख की बात नहीं है कोई पापी मर जाए तो दुख की बात है कि उसने अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाया बड़ी दुर्गति को प्राप्त हुआ यदि जीवन अच्छा बना लेता तो अच्छा रहता इस प्रकार की त्वम तु अशोचान ये दुखी बहुत है कि की अशोचनीय भीष्मण आदि के विषय में सोच करता है एक हेतु सद दूसरा क्या है क्या परमार्थ रूप है और परमार्थ रूप से नित्यता होने के कारण या परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण नित्य तो आत्मा को लेकर कहा गया ना आत्मानित कोई मार नहीं सकता है पहले शरीर को लेकर समाधान दिया दोनों ही ठीक है तो न सोच्सोच्यात था अब द्वितीय में तान तान से लेना अन लेनाशोच्यांत तो सोचा कर अनुसोचित वन अति ठीक है क्योंकि उनके विषय उनके विषय में या असोचनी महापुरुषों के विषय में अशोचनीय लोगों के विषय में शोक कर रहा है किस प्रकार शोक कर रहा है ते मन निमित्तम मेरे मेरे कारण मारे जाएंगे। वे मारे, वे मेरे कारण मारे मारे, मारे जाएंगे, जाएंगे, बिना बिना बिना भूता, भूता था था, उनके मैं राज सुखादि ना सुनकर मतलब इस प्रकार किस प्रकार क्या कर रहा है शोक कर रहा है प्रथम पंक्ति लग जाएगी कि तू असोचनी भीष्मि के प्रति शोक कर रहा है ठीक जो शोक करने योग्य नहीं है उनके विषय में शोक कर रहा है के विषय में शोक कर रहा है लगाइए प्रज्ञावादान से और भाष्य से मध्यम पुरुष एक वचन है क्रिया तो तव लिखा भाष्यकार ने तवम प्रज्ञा वादान किया है प्रज्ञावताम वादान प्रज्ञावताम यहाँ प्रज्ञा शब्द प्रज्ञावान का बोधक है ऐसा अब इस प्रज्ञा शब्द से स्वार्थ में अस्पृत्य करके ऐसा हो जाएगा प्रज्ञा वाला हो जाएगा नहीं स्वार्थ में अस्पृत्यय करेंगे।, करेंगे तो प्रज्ञा का क्या अर्थ होगा प्रज्ञावान हो ऐसा तो देखेंगे तो प्रज्ञा वर्थ किया है भाषाकार ने प्रज्ञावताम वादान और प्रज्ञावताम का क्या अर्थ है बुद्धिमताम क्या का और क्या वचनानी क्या भाषा से और तू पंडितों के वादान अर्थ क्या हुआ वचना नहीं है? और तू बुद्धिमानों के वचनों को बोलता है बुद्धिमानों के वचनों को बोलता है कि हम राजखादी से क्या करेंगे और उधर क्या बोला है लुप्त पिंडोदिया है ये सब ऐसा बोला है हाँ तो ये सब क्या है कि विद्वानों की बातों को बोलता है अब शोक करना ये तो क्या है कि मूर्खों का काम है और पंडित ये विद्वानों की बात करना ये किसका काम है विद्वानों का काम है तो भगवान का यह अभिप्राय है कि तू तो उन्मत्त की तरह अपने में मूर्खता और विद्वता दोनों दिखा रहा है है ना कोई उन्मत्त व्यक्ति होगा वो अपने को बड़ा विद्वान भी कहेगा और बड़ा मूर्ख भी कहेगा पागल तो ये पागल जैसी है ये लगाइए मौध्यम पांडित्यम या विरुद्धम आत्मनि दर, दर्शेसी उन्मत्तु उनमत्त की तरह उन्मत्त समझते है पागल व्यक्ति होता है ना खूब नशा पी ले और उसको कुछ भी बेसुद हो जाए अपने होश में न रहे तो उसे क्या कहते हैं उनमत्त की तू उन्मत्त की तरह एक मध्यम से पांडित्यम इस मूर्खता और पांडित्य को उन्मत्ता ना कि तू उन्मत्त की तरह मूर्खता और पांडित्य इन विरुद्ध धर्मो को अपने में दिखाता है मूर्खता और पांडित्य इन विरुद्ध धर्मो को अपने में दिखाता है लगाएंगे फंक्ति उनमत्ता यु उनमत्ता यु तद् तथ से क्या लेना है मौध्यम से अपांडित्यम तथ से क्या लेना है हाँ और फिर विरुद्धम एतद्धम की विरुद्ध एतद से लेना है की ये ये धर्म कि विरुद्ध इन धर्मों को विरुद्ध इन धर्मों को अपने में दिखाता है लगाइए कि ऐसा की उन्मत्त की कि उन्मत्त की तरह उन्मत्ता यू तद मौम से अपांडित्यम की उन्मत्त की तरह मूर्खता और पांडित्य एक धर्म इन दुरुद्ध धर्मों को अपने में दिखाते हो द्रुद्ध धर्मों को अपने में दिखाते हो ऐसा विप्राय है किसका अभिप्राय है ये भगवान का अब विप्राय बताने वाले कौन है भाष्यकार का एक ऐसे हैं कि ये अभिप्राय है किसका अभिप्राय है ये भगवान बताए ना कि शोक करना शोक करने से क्या दिखा रहा है वो मूर्खता की अपना पांडित थे शोक करने से मूर्खता दिखा रहा है और विद्वानों की बात करता है तो इससे क्या दिखा रहा है अपनी पंडित दिखा रहा है लगाइए अच्छा अब ध्यान देना तो उनमत जैसा कहा है ना तो ये देखना यशमात् क्योंकि श्लोक देखेंगे गता सुन अगता सुन चता सुन अगता सुन च न अनुसोचंती पंडिता हा। पंडिता हा। गतासून अगता या अगतासुन न अनुशोचंती या गताह असवाह प्राणाह के साम से तान गुन बता देता हूँ असु का खर्थ होता है प्राण जिनके प्राण निकल गए हैं उन्हें क्या कहेंगे गतासु कह सकते हैं ना हिंदी में नहीं हाँ जिनके प्राण निकल गए हैं आ, गता हा, हा, प्राणा हा, ते गिरता असवः मतलब जिनके प्राण निकल गए हैं उनको क्या था क्या है यहाँ पर गता सुन है और जिनके प्राण नहीं निकले उन्हें क्या है अगता सुन कि जिनकी पंडिता गता सुन चा अगता सुन न सोच ना कि पंडित गण जिनके प्राण निकल गए हैं उनके विषय में तथा जिनके प्राण नहीं निकले हैं उनके भी विषय में शोक नहीं करते हैं जिनके प्राण निकल गए हैं मतलब मृत पुरुष और जिनके प्राण नहीं निकले हैं अर्थात जीवित पुरुष ऐसा हो जाएगा कि पंडित गण जीवित पुरुष तथा पंडित गण मृत पुरुष तथा जीवित पुरुषों के विषय में शोक नहीं करते हैं न तो कोई मर गया उसके विषय में भी कोई शोक नहीं करेंगे और जो जीवित है उसके विषय में भी कोई शोक नहीं करेंगे तो जिनके प्राण निकल गए हैं वो कैसा पुरुष हुआ मृत मृतक हुआ ना और जिसके प्राण नहीं निकले हैं वो जीवित पंडित गण मृतक पुरुष तथा जीवित पुरुषों के विषय में शोक नहीं करते हैं ये मतलब हुआ शोक करने की कोई बात ही नहीं है शोक करने से किसी समस्या का तो हल नहीं होना है कोई तो मरे हुए वापस तो नहीं आ जाएंगे शोक करने से तो क्यों प्रशिका शोक करना यदि तो वापस आ जाए तो करना चाहिए अब देख ना यहाँ गता लगा आपका स्मार्तक्यू की गता शून्य दूसरी बहुत उचना मतलब जिनके प्राण निकल गए हैं मृतक से गता सुन करगत प्राणाय जिनके प्राण नहीं निकले अर्थात जीवता ये दूसरी बो उन्त है मृतानु जीवता क्या न अनुशोचन पंडिता आत्मज्ञा क्योंकि पंडिता का क्या उन्होंने आत्मज्ञानी क्योंकि आत्मज्ञानी महापुरुष मृतक और जीवित पुरुषों के विषय में या आत्मज्ञानी महापुरुष मृतक और जीवित प्राणियों के विषय में शोक नहीं करते हैं आत्मज्ञानी महापुरुष जीवित आत्मज्ञानी महापुरुष मृतक और जीवित के लिए शोक नहीं करते हैं आगे देखेंगे पंडिता शब्द आया है सदस्य पंडा अस्थि हाँ पंडिता हा। तदस्य क्या है सूत्र बोलना हाँ सदस्य संज्ञातम तारिकादिव्या इतच्य हाँ तो वहाँ पर दीक्षा संजाता थी दीक्षिता दीक्षा जिसकी हो गई उसे क्या रहेंगे दीक्षित तो पंडा संजाता अस्थिति पंडिता तो संजाता अस्त इस प्रत्यय होता है पाणिनि व्याकरण के अनुसार भाष्यकार ने तात्पर्य वही लिख दिया है तात्पर्य वही लिखा है विग्रह तो वा नहीं है पर तात्पर्य वही है कि पंडा ऐसा पंडिता है। पंडा जिनकी है उनकी उन्हें क्या कहेंगे पंडित पंडाकार से यहाँ पर क्या है आत्म से बुद्धि कौमडी पढ़ाते समय क्या बताया जाता है सर्वसदिवेक नी बुद्धि पंडा वहाँ पर आया है ना सर्वसद का विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा कहेंगे और पंडा जिसके पास है उसे क्या कहेंगे पंडित ये अध्यात्म का प्रसंग है इसलिए यहाँ पर बुद्धि से लिया आत्मिक आत्मविश्क बुद्धि है आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि जिन महापुरुषों के हैं उनको क्या कहते हैं पंडित कहते हैं ही का पहले में करना ही कर सही क्योंकि क्योंकि पंडा अर्थात आत्मविषय बुद्धि जिनके है उन्हें क्या कहते हैं पंडित तो आत्मविश्यक बुद्धि जिनके पास है वे शोक कर सकते हैं शोक नहीं कर सकते हैं आत्मविश्यक बुद्धि जिसके पास है अच्छा तो तो जिनका बुद्धि का विषय आत्मा है वो शोक नहीं करेंगे क्षणभंग पदार्थ जिनके बुद्धि के विषय हैं वे शोक करते हैं तो पांडित्य निर्विध ये बृहदारणक है कि पांडित को, पांडित्य।, पांडित्य को पांडित्य को प्राप्त करके पांडित्य को प्राप्त करके पांडित्य को प्राप्त करके मतलब आत्म आत्मविषय बुद्धि को प्राप्त करके आत्मविषय बुद्धि का अर्थ आत्मबुद्धि या आत्मज्ञान बुद्धि का क्या है ज्ञान आत्मविषय ज्ञान है को प्राप्त करके है। या तो ऐसा ऐसा करना ही पहले मत करिए लगाना। पंडा अर्थात बुद्धि जिनके है वे हैं वे पंडित कहे जाते हैं क्योंकि ये है है। नहीं ठीक तो पंचमी हो गई ना तो ही पहले ही करना ठीक है क्योंकि पंडा अर्थात आत्मविश्यक बुद्धि पहले और पांडित्यम निर्विध्य ऐसी होने से, ऐसी तो पांडित का क्या है यहाँ पर आत्मनिश्चित बुद्धि या आत्मज्ञान श्लोक अर्थ हो जाएगा परमार्थता तो नित्यान असोच्न अनुसोची अतोमूढ़ा असी अभिप्राय कि परमार्थता नित्य मतलब परमार्थ, परमार्थ दृष्टि से नित्य परमार्थ दृष्टि का अर्थ है वास्तविक दृष्टि परमार्थ दृष्टि का क्या अर्थ है कि मतलब परमार्थता नित्य या वस्तुता नित्य वस्तुता नित्य तथा असोचनीय अशोचनीय भीष्मि महापुरुषों के प्रति तू शोक करता है जिनके लिए शोक करता है वो कैसे हैं? नित्य हैं और असोच्य हैं, नित्य हैं और हाँ कि वस्तुता नित्य तथा असोच्य भीष्मण आदि महापुरुषों के प्रति तू शोक करता है अतः कर इस कारण किस कारण शोक करने, शोक करने के कारण मूढ़ ये भी अभिप्राय है शोक करने के कारण क्या है तू है।, है।, है शोक नहीं करना चाहिए लेकिन जब कोई मर जाता है ना तो वहाँ रोने का विधान भी बताया धर्मशास्त्र में यदि यदि वो बहुत अधिक नहीं रोना चाहिए धर्मशास्त्र में लिखा है अधिक जो घर का व्यक्ति मर रहा है ना ज्यादा यदि कोई रोएगा और उसके प्राण अभी शेष तो उसको और ज्यादा कष्ट हो जाएगा रुकी ममता है ना यदि घर वाले रोएंगे ज़्यादा तो उसको और ज्यादा दुख हो जाएगा इसलिए अधिक नहीं रोना चाहिए और बिल्कुल नहीं रोएंगे तो सोचेगा वो कि हमारे प्रति उनका कोई प्रेम ही नहीं है कहते हैं थोड़ा सोना चाहिए वो तो रोना, चाहिए। तो रोना चाहिए। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से देखें तो रोना होना नहीं है कुछ भी दिखाने के लिए कुछ कर देना चाहिए लेकिन ऐसा विवेक ज्ञान कहाँ होता है ऐसा बुद्धि उठती नहीं है आदमी का ये देखिए बहुत कठिन है जो कहा है ना इसमें जो शोक नहीं करने योग्य नहीं है उनके प्रति शोक करता है ऐसा ये कि गीता कल्याण की एक कहानी बताता हूँ गीता प्रेस की एक राजस्थान में कोई एक थे स्टेट वो बड़े भक्त थे और वो भगवान का नाम जपते थे वो सबसे नाम जप करवाते थे महात्मा गांधी के पास गए और एक रजिस्टर रखते थे बोले इसमें साइन करो कि हमको इतने हजार नाम जब करना है और सबसे साइन करा लेते थे और इतने जब करना पड़ेगा सुनते मदन मोहन मालवीय से भी साइन करवाया इसमें लिखो एक लाख नाम जब करके करना है तुमको उनका ये था। सब था पास जाएंगे जबरदस्ती बोलेंगे नाम वो तो खुद करते थे एक उनका पुत्र था अच्छा व्यापार था एक पुत्र था उसका विवाह हो गया था दूसरी कोई संतान नहीं थी या वो पुत्र मर गया उनका जब मर गया तो उनको कोई दुख नहीं हुआ कोई दुख नहीं हुआ उनको लोगों और जब गांव वालों को बहुत ज्यादा दुख था कि एक ही संतान है वो मर गई और जब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं ना तो सब गांव वाले उनको ले करके गए और उस समय उन्होंने क्या की आप खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहने कौन जिस मृतक के किसान है खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और वो इसको बजाते हुए कीर्तन करते थे करताल कहते हैं तो करताल बजाते हुए नाचते हुए चले वो गाँव वालों ने इनका दिमाग खराब हो गया है <laughs> खूब बढ़िया नृत्य करते हुए धूमधाम से खूब गए जैसे कोई लड़का का विवाह कराने जा रहे हो लोगों ने सोचा दिमाग गड़बड़ हो गया है इनका रात में रहा नहीं गया लोगों ने अगर तुम क्या क्या कर रहे थे आप दिन में है पूरा गांव दुखी है तुम क्या कर रहे थे ये दुख की क्या बात है अरे जिसकी वस्तु है उसने ले लिया भगवान की वस्तु थी भगवान ने ले लिया तो उसमें क्या बुरा हुआ उनका अधिकार है चाहे आज ले लें चाहे कल ले लें तो ऐसा ऐसा कोई दुर्लभ होता है नहीं ऐसा कहा हो पाता है, है। ये करना। आगे देखेंगे कुत्ते असोचया कुता करते अकस्मात करनाते किस कारण से वे असोचनी है किस कारण से वे असोचनी है यथा करते क्योंकि लिखते हैं क्योंकि है। नहीं नहीं एक मिनट क्योंकि नहीं करना कुत्ता क्या अकस्मात करनाते किस कारण से असोचनीय है किस कारण से वे शोक करने योग्य नहीं हैं, ठीक है क्योंकि नित्य है हो जाएगा क्योंकि अच्छा या नित्य है इसलिए कथम मतलब कैसे नित्य कैसे है नित्य कथम ना, ना जनावी वम हाँ देखेंगे यहाँ पर पदच्छेद न एव अहम और उधर न इमे न ना ना इमे। देखेंगे ना तू कर ना तू, ना तू कर ना तो। एव है ना ना तू के बाद में एवम का अध्यार करेंगे ना तो ऐसा एवं का क्या होता है ऐसा और एवं का क्या होता है ही ना तू एव ना तू के बाद किसका करेंगे एवं का एवं कर तो होगा ऐसा ना तो ऐसा ही है ना तो ऐसा ही है कैसा जा अहम ना आसम जा तू कर तो कदाचित जा तू अहम न आसम की कभी मैं नहीं था कभी मैं mm. ना तो ऐसा ही है कि कभी मैं नहीं था <coughs> कभी मैं नहीं था ऐसा हो सकता है क्या हमेशा रहती आत्मा तो मैं नहीं था ऐसा नहीं हो सकता है मतलब इस देव प्राप्ति के पहले थे कि नहीं थे तो वही बात बताई जा रही है अभी प्रेस समझ में आया ना तू एव न तो ऐसा ही है कि कभी अहम ना आसम मैं नहीं था भाषा के सारे लगाएंगे ना तू एव ना तो ऐसा ही है एवं का ध्यान कर लेना जातु कार्य कदाचित अहम ना आसम न तो ऐसा ही है की कभी मैं नहीं था किंतु आसम एव था ही किंतु हाँ पहले भी हम थे अभी भी हैं आगे भी रहेंगे अतिथि दे, दे की उत्पत्ति और विनाश से होते समय या अतिथि देह की उत्पत्ति और विनाश के समय अतिथि देह की उत्पत्ति और विनाश के समय मैं नित ही था अहम नित्य में वाताव में नित्य ही था ठीक है या नि, मैं नित ही था या मैं सदा ही था जब तूर्व की देह का विनाश हुआ या पूर्व की जैसे पहले की दे का विनाश हुआ और नितन देह दे की उत्पत्ति हुई तो उस समय में नित्य था मैं कैसा था नित नित मैं नित्य था या मैं सदा था मैं सदा था बहुत सी देह का का विनाश हो गया और बहुत सी देह की उत्पत्ति हो गई लग जाएगा अतीत देह की उत्पत्ति और विनाश काल में अहम नित्य में वास्तव में नित्य ही था या मैं सदा ही था इसी अभिप्राय ऐसा भगवान का अभिप्राय है रूप चलाना आशीत आस्था हाँ? रूप रूप हाँ, और हाँ, आसम। तो ये, आसम ये उत्तम पुरुष का का है दातु लकार का रूप है अब देखना कहाँ तक से श्लोक लगा ना तू एव अहम जातु तू नासम यहाँ तक हुआ कि ना तुम। तो की नी तू एव का संबंध यहाँ भी है ना तो ऐसा ही है तू नहीं था तू नहीं था ये भगवान बोल पहले अपने को बोले और फिर किसको बोल रहे हैं अर्जुन को कि तम ना तू नहीं था लगाइए तथा तुम अच्छा एक मिनट लगाना तथा तुम तथा का तो उसी प्रकार तुम न आसी तू नहीं था और अभी पहले वाले नए का बंध में करेंगे तम नासी तू नहीं था फिर ना है ना ऐसा नहीं तू नहीं था ऐसा नहीं भी आई दो ना है ना तुम ना था और फिर ना का मतलब ऐसा नहीं या ना का पहले ही कर लेना कि ऐसा नहीं है कि तू नहीं था ऐसा नहीं है कि तू नहीं। ये जो श्लोक में ना ना शुरू में आया है ना उस उस ना का है ये उस ना का संबंध सब जगह उसे पूरा भी लिख सकते थे क्या ना तू यो ना तो ऐसा ही है की तुम ना असी तू नहीं था तू लग जाएगा स्वम तू नहीं था ऐसा नहीं किन्तु आसी है, है ना मध्यम पुरुष एक वचन इसलिए क्रिया का अध्यान करके भाष्यकार ने लिखा हसी ही मध्यम पुरुष एक वचन का लग जाएगा और फिर क्या है श्लोक ने न इमे जनादिपाह इमे जनादिपाह न और यहाँ भी आर्मी वाले ना का है संबंध है की ना तो ऐसा ही है कि ये राजागण नहीं थे जना नाम अधिपाह जना नाम अधिपह जनों के अधिप मतलब राजा अधिक होता है अधिपति तथा न इमे जनाधिपाह न आसन की ये ये जनाधिप नहीं थे लगाना इमेज ना इमे जनाधि न ना है ना शुरू में और न तो ऐसा है न तो कैसा कि इमे जनाधिपाह न आसन ये राजा नहीं थे न तो ऐसा है कि ये राजा गण नहीं थे किन्तु आसन यो किन्तु थे ही किंतु थे ही या अवश्य थे ऐसा कर लेना लोग लगा अब लोग देखना ना चा एव ना चा एव और चा न एव ये ऊपर की तरह लगाना क्या मतलब और ना एव कर थे न तो ऐसा ही है ना तो यहाँ भी एवं का ध्यान करना क्या मतलब और ना एव कर थे न तो ऐसा ही है कैसा अतः परम वयम सर्वे न भविष्याम अतः परम वयम सर्वे न भविष्यमा अतः परम करके बाद किसके बाद इस देश त्याग के बाद इस दे त्याग के हाँ कि इस देव त्याग के बाद व्यम ना भविष्या हम सब नहीं रहेंगे लग जाएगा न न नो और न तो वैसा ही है कि परम अटापरम सर्वे न भविष्यामा कि इस दे त्याग के पश्चात हम सब नहीं रहेंगे ऐसा है क्या कि दे त्याग के बाद हम लोग नहीं रहेंगे ना? तो फिर सो क्या करना है जिसको तू तो सोचता है की मर जाएंगे वो मरेंगे नहीं दे त्याग के बाद भी बने रहेंगे तो क्यों सुख करना है ऐसा है मतलब तथा नचा एवं ना, ना भविष्याम पंक्ति लगाना ना चा एव ना भविष्याम यह श्लोक को लिखा है ना भाष्यकार ने श्लोक का अंश है तथा उसी प्रकार है ना अच्छा किन्तु भविष्याम एव किंतु भविष्याम एव ये भाष्यकार के अपने शब्द हैं अच्छा सर्वे व्यम श्लोक के अक्षरों को उन्होंने किया है पतले अक्षरों में किया है मोटा पतला है अलग अलग टाइप की हाँ हाँ अतः अतः अर्थ किया है असमात देविनाशात असमात का क्या अर्थ है अस्मात कर है देविनाशात असमात का क्या अर्थ है अस्मात्थ है देविनाशात और परम श्लोक में आया है परम का है उत्तर काली परम का क्या अर्थ है अब लगाइए नो है और ना तो ऐसा ही है कि अतः परम अतः परम का क्या अर्थ है की देविनाश के उत्तर काल में भी क्या देविनाश के बाद में भी देव विनाश के उत्तर काल में भी भविष्यामा हम सब नहीं रहेंगे सब जाएगा नित्य अपनी आत्मस्वरूप कि आत्मस्वरूप से सभी तीनों कालों में नित्य है आत्मस्वरूप से सभी तीनों कालों में या ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा आत्मा अपने स्वरूप से तीनों कालों में नित्य है आत्मा अपने स्वरूप से तीनों कालों में नित्य है आत्मा तीनों कालो में रहती है उसको कोई मार ही नहीं पाएगा तो किसके लिए शोक कर रहा है अब देखना दे भेदानुवृत्या बहुवचनम यहाँ ध्यान देना बहुवचन है ना अयम इम इमे और जनादिपाह बहुवचन है अच्छा भविष्या बहुवचन है वयम बहुवचन है तो ये सब बताते हैं भाष्यकार को आत्मा का एकत्व मान्य है एक आत्मा मान्य है जब आत्मा एक ही है तो बहुवचन कैसे आया तो बताते हैं दे भेदानुवृत्या कि दे भेद की अनुवृत्ति से या देवेद के विचार से वो वचन आया है श्लोक में दे भेद के विचार से वो वचन आया है विप्रायण न आत्मा के भेद के अभिप्राय से न कर वचन न लग जाएगा मतलब दे भेद के अनुवृत्या कर लेना अभिप्रायण दे के विप्राय से वो वचन है आत्मभेदाभिप्रायण न आत्मभेद के अभिप्राय से बहुवचन नहीं है भाष्यकार को आत्मा एक मानने है इसलिए कहते हैं वो भचन वे वेद के अभिप्राय से है आत्मवेद के अभिप्राय से नहीं है सत्र प्रथम यू नित्य आत्मा आत्मा प्रथम आत्मा किसके समान नित्य है आत्मा हाँ या किसके समान आत्मा नित्य है मतलब ऐसी कोई दृष्टान्त की जिज्ञासा हो रही है आत्मा किसके समान आत्मा नित्य है आत्मा यह कथम ही हुआ न आत्मा किसके समान नित्य है इस विषय में दृष्टान्त को कहते हैं इस विषय में सत्र का तो वैसा होने पर का क्या वैसा होने पर जैसा भगवान ने कहा है ना कि वैसा होने पर भी आत्मा किसके समान नित्य है इस विषय में दृष्टान्त को कहते हैं पढ़िए पढ़िएम यौवनम जरा तथा देना अस्मिन यथा देहे कुमारं यमुनम जरा तथा देहांत प्राप्ति ही देहांत प्राप्ति ही धीरा तुहती लगाइए अब चलो भास्कर के सारे कुछ शब्दों को देखो फिर अनुय बताएंगे दे, देहिना आया है ना तो यहाँ पर देही शब्द से षठी ये क्या बनेगा देहिना देही देहिनो देहिना देही कैसे बना तो बताते हैं देहा अस्य अस् की दे इस रूप से प्रत्यय करके क्या बनेगा देही दे शब्द से क्या बनेगा देही देही देना रूप से लेंगे अच्छा तस्वे। और तस्वीर मतलब में फिर क्या हो जाएगा दहीना तस् से क्या लेंगे देही ना? देहिना लिखा है श्लोक में और देहिना दही कर देववद आत्मना देहिना का क्या अर्थ है देववद वाला आत्मा या देधारी आत्मा दे धारी आत्मा।, आत्मा देना कर देवद आत्मा मतलब देधारी आत्मा और श्लोक में दहिना बाद अश्विन आया है ना अश्विन का अर्थ है वर्तमान अश्विन का क्या अर्थ है वर्तमान अब श्लोक लगाना देहिना का अर्थ हुआ दे आत्मा की अश्विन देहे दे, दे आत्मा की इस देह में देधारी आत्मा की इस देह में जिस प्रकार यथा है ना देधारी आत्मा की इस देह में जिस प्रकार है? कुमार कौमार यौवन और जरा जरावस्था होती है कुमार यौवन और जरा जरावस्था हाँ देधारी आत्मा की वर्तमान देह में अश्विन कर वर्तमान ही ना भाषाकार में देदारी आत्मा की वर्तमान देह में जिस प्रकार कौमार यौवन और जरा अवस्था होती है अवस्थाएं किसमें होती हैं? देह दे में दे। और देह किसकी आत्मा की किसकी देह? आत्मा आत्मा की देह में जैसे कौमार यौवन और जरा अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं किसमें होती हैं? देह में अवस्थाएं आत्मा में नहीं होती है आत्मा तो एक ही बना रहता है अवस्थाएं किसकी है ये दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे की है शरीर की है कभी बच्चा पैदा होता इतना होता है इतना छोटा और बड़ा-बड़ा बड़ा होते-होते -बड़ा बड़ा हो है। तो वो है जाता है है होती रहती देखी और देख ही क्या मर दे को भी जला कर राख कर देते हैं सब तो देख का ही काम हो रहा है क्या अच्छा अब ध्यान देंगे यथा कर से इन प्रकार कौमारम कर से कुमार भावा मतलब कुमारक तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो और कुमार का कुमार भाव करते भाष्यकार ने बाल्यावस्था किया है तो प्रसंगानुसार लाक्षणिकर्त कर दिया है कि यौवानो जरा आ गई हालांकि यौवन से कुछ पूर्व की अवस्था को तो कुमार अवस्था कहते हैं ये कुमार अवस्था करते बाल्यावस्था नहीं है लेकिन प्रसंगानुसार ऐसा किया गया है प्रसंग के अनुसार करना उचित ही ये लाक्षणिक उपयोग है ये बाल्यावस्था के बाद कुमार अवस्था आती है पर प्रसंगानुसार करना उचित है कि यौवानो जरा के साथ आया है तो यही ठीक है बाल्यावस्था यौनम कर थे यूनो भाव युवन शब्द है ना हाँ सृष्टे जन में यूना बनेगा ना तो यहाँ पर ये क्या होगा यूना भाव युवन शब्द भाव में प्रत्येक अर्ण करेंगे तो क्या बन जाएगा यौवनम मतलब उसका क्या अर्थ है युवक का भाव या युवक की अवस्था युवक भाव का कर करते अवस्था है कुमारम करते कुमार भाव मतलब कुमार की अवस्था भाव कर अवस्था कुमार की अवस्था कुमार युवक की अवस्था यौवन युगम से लिया उन्होंने मध्यमावस्था युगम से क्या लिया है देंगे देंगे। इसको गधा कुशीसी लोग कहते हैं <laughs> गधा जैसी स्थिति रहती है विवेकहीन रहता है यौवन में व्यक्ति गधा प्रतिशी लोग अब देखना क्या हो गया मध्यमावस्था यौगन हो गया और जरा कर वयो अवस्था क्या वयोहानी जरा क्या है हाँ वयोहानी मतलब आयु क्षीण होने वाली अवस्था जरा करत है व्ययोहानी और वयोहानिक जीर्णावस्था वो यो अनु क्या है ये तीनों परस्पर में ये करते परस्पर में विलक्षण तीन अवस्थाएं हैं अन्योन विलक्षण तीसरा अवस्था एक अन्योन विलक्षण तीसरा अवस्था ये परस्पर में विलक्षण तीन अवस्थाएं हैं परस्पर में विलक्षण कितनी अवस्थाएं हैं तीन अवस्थाएं है ये ये देवी अवस्थाएं होती रहती है अब देखना यदि कोई व्यक्ति बाल्यावस्था में है और फिर किस में चला गया वो युवा अवस्था में तो बाल्यावस्था से जब युवा अवस्था में जाता है तो बाल्यावस्था रहती है तो बाल्यावस्था का नाश होने पर आत्मा का नाश होता है क्या होता है क्या नहीं होता है वही बताते हैं तासाम कर्थ है उन तीनों में तासाम का अर्थ है यथस्था निर्धारण है ना सूत्र निर्धारण में निर्धारण अर्थ में सष्टी भी है ताशाम कर्थ है उन तीनों अवस्थाओं में प्रथम अवस्था नाशे ना नाशा कि प्रथम अवस्था का नाश होने पर ना नासा कर फिर आत्मना ना नासा आत्मना, आत्मना का आत्मा का नाश नहीं होता है उन तीनों अवस्थाओं में प्रथम अवस्था का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है, है? अब द्वितीय द्वितीय अवस्था उपजनेंगे न उपजन न आत्मा ना की द्वित अवस्था जनने कि द्वितीय अवस्था की उत्पत्ति होने पर द्वितीय अवस्था कौन युवा की यौवन अवस्था की उत्पत्ति होने पर आत्मा न अन्न आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है आत्मा तो वही बनी रहेगी तीनों अवस्थाओं में न अवस्थाओं मतलब क्या होगा पूर्व अवस्था का नाश होता है उत्तर अवस्था की उत्पत्ति होती है उत्पत्ति विनाश किसके हैं ये देह की अवस्थाओं के उत्पत्ति विनाश है देखी आत्मा की है क्या अच्छा अब देखना सर्वी तो क्या होता है सर्वी किम भगवती तो क्या होता है अभिक्रिय आत्मा ना आत्मा ना लिखा है आगे कि अभिक्रीय आत्मा को ही द्वितीय और तृतीय अवस्था की प्राप्ति होती तो अभिक्रीय आत्मा को ही द्वितीय और तृतीय अवस्था की प्राप्ति देखी जाती है अभिक्री आत्मा को ही द्वितीय और तृतीय अवस्थाओं की प्राप्ति आत्मा को मतलब है कि अभिकारी आत्मा के देह की क्या कहेंगे हाँ अभिकारी आत्मा के देह को ही द्वितीय और तृतीय अवस्थाओं की प्राप्ति देखी जाती है समझ जाएगा आत्मा तो अभिकारी है पर उसके देह को द्वितीय और तृतीय अवस्थाओं की प्राप्ति देखी जाती है आत्मा की कोई अवस्था हाँ आत्मा का न तो कोई आत्मा न तो बालक होती है न ही युवा होती है और ही वृद्ध होती है वो तो एक जैसे ही है अब देखना स्लोक तथा देहांत प्राप्ति उसी प्रकार से अन्य देह की प्राप्ति होती है अन्य देह की प्राप्ति कब होती है मरने पर जैसे देह में तीन बाल्यावस्था यमुनावस्था और जरा जरावस्थाएं आती है तो उसी प्रकार क्या होता है अन्य देह की प्राप्ति होती है तथा देहांत प्राप्ति देहांत कर से अन्य देह उसी प्रकार अन्य देह की प्राप्ति होती है तत्प्रकार उस विषय में धीरा न मुती की बुद्धिमान वो नहीं करता है उस विषय में बुद्धिमान वो नहीं करता है अब ध्यान देना कोई ऐसा सोचता है कि कल तक मैं युवा था आवाज में बूढ़ा हो गया कोई ऐसा रोता है कोई शोक ऐसा करता है क्या कि कल तक तो मैं युवा था आज में बूढ़ा हो गया ऐसा कोई शोक नहीं करता है ऐसा भी नहीं होता है की कल तक मैं बालक था आज में क्या हो गया युवा हो गया कोई शोक करता है क्या जैसे ये, ये शोक करने की बातें नहीं है वैसे देहांतर की प्राप्ति होना है करके ना वैसे ही मरने में या देर को प्राप्त करने में भी कोई शोक नहीं करना, करना है। क्या करना चाहिए ये, ये देह का धर्म है ना इसमें तीन अवस्थाएं आती रहती हैं। वैसे ही क्या है कि आत्मा भी क्या करती है नए शरीर को पकड़ लेती है। जब सो तो ये एक शरीर काम करने में साथ अच्छा। नहीं देता है तो दूसरा शरीर पकड़ते ही उसमें क्या है तो तो होता ही रहता है पढ़ देखेंगे तथा तदवेव तथा है श्लोक में तथा करते तद्व देहाद अन्या देहांतरम्म देहाद्याद अन्य देहाद सभी पुस्तक में लिखा है देहादेहा अन्यो सभी में लिखा है न अच्छा मतलब एक देश से अन्य देहाद करते एक अस्मात देहात एक देश से अन्य को क्या कहेंगे देहांतर देहाद करते एक अस्मात देहाद एक देश अन्य को कहेंगे देहांतर या अन्य तस्व प्राप्ति तस्व से क्या लेना है देहांतर से देहांतर से दे प्राप्ति इसी देहांत दे दे तो दे प्राप्ति कि अविक्रिया से सेवा अविकारी आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति होती है ठीक है उसी प्रकार अविकारी आत्मा को देहांतर की प्राप्ति होती है जैसे देधारी देधारी के वर्तमान देह में कौमार यौवन और जरावस्थाएं आती है वैसे ही अविकारी आत्मा को देहांतर की प्राप्ति होती है धीर उस विषय में धीर मनुष्य शोक नहीं करता है धीरा करते धीमान धीमान करते बुद्धिमान ते एवं सती मतलब वैसा होने पर वैसा होने पर ना मु यति करते ना न मुहम आप मोह को प्राप्त नहीं होता है धीर पुरुष उसने मोह को प्राप्त वो भी नहीं सोचता है की मरना जीना तो लगा ही रहेगा इसमें कोई ऐसा है बहुत लोगों को इसे चिंता मरने की भी चिंता नहीं करते कुछ ऐसे मस्त अच्छे लोग होते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती है बिल्कुल अच्छी तरह रहते हैं इसे कोई चिंता नहीं करता है कि हम बुढ़े हो जाएंगे तो भी इसे कोई चिंता करता है क्या है तो वैसे मरने को भी कोई चिंता नहीं करता है हम तो मर जायेंगे कोई चिंता नहीं करता है ऐसे भी है मरने की बुढा होने भी चिंता नहीं करेगा कोई युवा होने की भी चिंता नहीं करेगा मरने की चिंता लोग करने लगते है पर धीर पुरुष उसमें भी चिंता नहीं करता है मुँह नहीं करता है लगाइए यद्यपि आत्मविनाश निमित्ता मोहा न सम्मती नित्य आत्मा इति भी जानेता यद्य आत्मा नित्या भी जानेता। आत्मा नित्या आत्मा नित्य है ऐसे जानने वाले को यद्यपि आत्मा नित्या भी जानेता। mm -hmm. आत्मा नित्या शब्दों को पकड़ा यद्यपि आत्मा नित्य है ऐसा जानने वाले को आत्मा के विनाश के कारण मोह होगा क्या क्यों क्यूँकी आत्मा का विनाश तो होगा ही नहीं क्यों विनाश नहीं होगा क्योंकि तो आत्मा कैसा है पंक्ति लगाना आत्मानिति भी जाने था, आत्मा नित्य है ऐसा जानने वाले को आत्मा के विनाश के कारण मुँह संभव नहीं है या आत्मा के विनाश को लेकर मुँह संभव नहीं है आत्मा के विनाश को लेकर मुँह किसको हो सकता है जो व्यक्ति आत्मा नित्य है ऐसा ऐसा नहीं जानता है ऐसा नहीं जानता है जिसको जो ऐसा समझ रहा है ठीक से उसको मुँह नहीं पंक्ति लगाएंगे यद्यपि आत्मा नित्य है ऐसा जानने वाले मनुष्य को आत्मा के विनाश के कारण संभव नहीं है तथापि फिर फिर भी <laughs> फिर भी देखना <laughs> ये देखना ब्रह्मज्ञानी है तथा शीतोष में सुख दुख प्राप्त निमित्त है अच्छा तथापि शीतोष में सुख दुख प्राप्त निमित्त मुगोलोक को दृश्य थे फिर भी शीत उष्ण सुख तथा दुख की प्राप्ति के कारण लौकिका मोहा दृश्य थे लौकिक मोह दिखाई देता है लौकिक मोह कैसा अभी तो क्या है कि बड़ी सर्दी आ गई किसी गर्मी क्षेत्र में चले जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा है ना गर्म देश में जाना चाहिए अच्छा रहेगा जी है।, है फिर भी शीत और जब गर्मी आ जाए तो क्या सोचते है ठंडे क्षेत्र में चले जाए पंखा लगा लेंगे फिर भी शीत उष्ण तथा सुख दुःख की प्राप्ति के कारण लौकिक मोह दिखाई देता है मतलब लोक में मुह देता दिए। है ऐसा मुंह तो होता है ना अब देखना तो मुंह बताया अब शोक बताया शोक कैसे होता है सुख वियोग निमित्ता या दुख संयोग संयोगता शोक सुख के वियोग के कारण क्या हो जाएगा शोक है ना सुख का वियोग होने पर क्या होता है शोक मेरा सब जो आनंद चला गया सब सुख चला गया तो सुख के वियोग के कारण होता है शोक और दुख के संयोग के कारण क्या होता है शोक <till> <greenhouse> <Michelle> दोनों है ना अब देखिए कि दुख के के वियोग कारण नहीं सुख के वियोग के कारण क्या होगा शोक और दुख के संयोग के कारण शोक तो सुख वियोग निमित्ता क्या दुख संयोग निमित्ता शो सुख के वियोग के कारण और दुख के संयोग के कारण शोक होता है शो के हाँ तो अर्जुन के मन में ऐसी शंका हो सकती है न हाँ एतर इस प्रकार अर्जुन से एतर वचन मासन क्या है अर्जुन के इस वचन की शंका करके भगवान कहते हैं अर्जुन के इस वचन की शंका करके भगवान तो अर्जुन के मन में यदि कुछ हो तो भगवान स्वयं शंका करके कह रहे हैं एक मिनट अर्जुन की आशंका को तो करके नहीं ऐसे लगाना ठीक रहेगा इस प्रकार अर्जुन की आशंका को करके वचना वहा भगवान वचन कहते हैं यह ठीक रहेगा अर्जुन के मन की कोई आशंका हो सकती है ना उस अर्जुन से आशंका एक बचना महा कि ऐसी अर्जुन की शंका को करके कौन कर रहा है आशंका को भगवान से ऐसे अर्जुन की शंका को करके एत बचना महा इस वचन को कहते हैं थोड़ा सा पढ़ना मात्रा इस को या आत्मा तो अब शीत को लेकर शोक क्यों ना करना आत्मा नित्य है चलो मरेंगे नहीं तो शोक नहीं करेंगे मरने को लेकर शोक नहीं करेंगे तो सर्दी गर्मी को लेकर फिर शोक तो मोह होता रहता है तो उसके लिए भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शा भाष्य के सारे पैसे लगाएंगे फिर अनमें बताएंगे मात्रा का अर्थ किया है भाष कहा ने स्रोत्राधीन इंद्रियाणी मात्रा का क्या अर्थ किया है कैसे? मात्रा अभिमियंते मात्रा मियंत करते इनके द्वारा शब्दादि दुष् को जाना जाता है इसलिए ये मात्राएं कहलाती है इनके द्वारा अभी शब्दादियां इनके द्वारा शब्दादी विषयों को जाना जाता है इसलिए ये मात्रा ही कहलाती हैं तो शब्द आदि विषयों को किनके द्वारा जाना जाता है इंद्री। इसलिए इंद्रियों को क्या कहेंगे मात्रा कौन सी इंद्रियां स्रोत आदि इंद्रिया लगेगा अभी शब्दादयामी इनके द्वारा शब्दादि विषयों को जाना जाता है इसलिए ये स्रोत आदि मात्रा कही जाती है लग जाएगा या अभी ले लेना स्रोत्राधीन इंद्रिया इंद्रियों द्वारा विषयों को जाना जाता है इसलिए मात्रा, मात्रा, मात्रा, इस मात्रा नाम सिपरस क्या बनेगा समाज करके मात्रा स्पर्शा स्पर्श का अर्थ है शब्दादि भी संयोगाहपरशा का क्या अर्थ है शब्दादि भी संयोग हाँ तो अर्थ हो जाएगा इंद्रियों का इंद्रियों का शब्दादी विषयों के साथ संयोग शीत उसने सुख तथा दुख को देने वाला है इंद्रियों का शब्दादी विषयों के साथ संयोग संयोगी सुख तथा दुख को अज्ञे। अज्ञे। अज्ञे। में कुछ पता चलता है। सुख दुख क्यों इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग नहीं रहता है इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग है? हाँ जब शरीर काम करते करते थक जाता है न क्या होता है विश्रांति के लिए आती है निद्रा निद्रा के निद्रा किस गुण का कार्य है तमोगुण का तो तमोगुण गुण के कारण क्या होता है इंद्रियां सभी आच्छादित हो जाती हैं और सब अपना अपना काम करना बंद कर देती हैं तो वहाँ सुषुप्ति में इंद्रियों का विषय के साथ संयोग नहीं होता है इसलिए शीत उष्ण सुख कुछ नहीं होता है उनकी लगाएंगे लगे या शीत उष्ण सुख दुख दाह ते से क्या लेना है मात्रा स्पर्शा ते से क्या लेना है मतलब इंद्रियों का शब्दादी विष्णु के साथ संयोग संयोगी उष्ण सुख तथा दुख को देता है या देते हैं प्रेक्षित करते देते हैं कौन इंद्रियों का शब्दादी विष्णु के साथ संयोग शीत उष्ण सुख तथा दुख को देते हैं अब देखना श्रोत इंद्री का शब्द के साथ संयोग होगा यदि अनुकूल शब्द है तो क्या मिलेगा और प्रतिकूल सब है तो धनी दे देगा दे तो फिर दुख हो जाएगा सब स्पर्श स्पर्श से दोनों काम होगा शीत उष्ण का भी बोध होगा और सुख दुख का भी बोध हो होगा अनुकूल स्पर्श है सुख होगा प्रतिकूल स्पर्श है तो दुख होगा शीत उष्ण सुख दुख सब इंद्री से है और रूप किस इंद्री से जानते हैं चक्षु चक्षु इंद्री का विषय के साथ संयोग होगा तो शीत उष्ण होगा सुख दुख उससे भी होगा और रसना इंद्री का रस के साथ संयोग होने पर सुख दुख और शीत उष्ण रचना से शीत उष्ण थोड़ा होता है वो जो त्व इंद्री से होता है अंदर भी त्व इंद्री है ना रचना इंद्री से नहीं हो जाए रचना इंद्री से केवल रस का ही ज्ञान होता है और घ्राण इंद्री से जब विषय का संयोग होगा तो क्या होगा दंड का ज्ञान तो इंद्रियों का विषय के साथ संयोग शीत उष्ण सुख तथा दुख को देने वाला है सुख दुख को देने वाला, देने वाला है इसीलिए तो सब क्या है कि इंद्रियों को विषय से हटा करके आत्मा में लगाना पड़ता है तो वही बड़ा कठिन पड़ता है साथ संबंध रहेगा यही सब बना ही रहेगा क्लेशीय अब देखना शीतम कदाचित सुखम और कदाचित दुखम शीत का भी सुखरूप होता है अभी शीत कैसा है शीतम कदाचित सुखम सित कभी सुखरूप होता है कब होगा सुख गर्मी में और कदाचित दुखम यहाँ कदाचित यहाँ किसका संबंध है शीतम का कि शीतम कदाचित सुखम शीतम कदाचित दुखम सिर कभी सुखरूप होता है और शीत कभी दुखरूप होता है तथा उष्णम अपनी अनियत रूपम तो सिर जो है नियत रूप है निश्चित रूप वाला तो नहीं है ना नहीं। कभी सुखरूप हुआ कभी दुख रूप हुआ नियत रूप वाला नहीं है ना उसी प्रकार उष्णम भी अनियत रूपम कि उष्ण भी अनियत रूप है अनियत रूप है मतलब कभी सुखरूप है कभी है अभी उष्ण कैसा है इस समय सुखरूप है और गर्मी के दिनों में ये सब ये जो आगमन पाई वस्तु से न तो सोप करना ना मोह करना न इच्छा करना है तो सोता ही चली जाएगी सर्दी गर्मी इसके क्या सोचना है? है और सुख दुख है पुनः नियत रूप है और दुख पुनः नियत रूप है शीत उ तो अनियत रूप है और सुख दुख कैसा है नियत रूप है। इनका रूप नियत है सुख कभी भी लगेगा और दुख कभी भी लगेगा तो वही है सुख दुखे पुनः सुख दुख नियत रूप है पुनः सुख दुख नियत रूप है क्यूँकी अब इसको कल बताएंगे ओम पूर्णा